आज सात जुलाई 2016 गुरुवार का दिवस है और हरिघट आश्रम के, के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सब तक सागर है था था। आज ऐसे प्रसंग अवश्य कुछ बातें हमने विभिन्न मार्गों के बारे में सुनो ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग योग ये शब्द हम अक्सर सुनते आए हैं इनमें हर कोई परमेश्वर की ओर जाने की दिशा निर्धारित करता है हर मार्ग ईश्वर की ओर ले जाता है कर्मयोग सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक सबसे निचले से निचले स्तर के व्यक्ति जो सामाजिक रूप से बहुत नीचे स्तर का है जो आपके घर झाड़ू लगाता है बर्तन साफ करता है आपकी गाड़ी चलाता है उन सब के लिए भी कर्म योग गीता में बताया गया है कि उसके लिए मुक्ति कमाने हमारे यहाँ एक परंपरा से बन गई है या एक गलत परंपरा से बन गई है कि हम वर्णों के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं पाल के उनकी आलोचना करते हैं सचमुच में वर्ण का मतलब ऊँची नीच नहीं है वर्ण का मतलब एकमात्र है कि नैसर्गिक कर्तव्य आपके क्या हैं और उन नैसर्गिक कर्तव्यों को करते हुए हर व्यक्ति परमेश्वर को पाने का और परमेश्वर की दिशा में आगे बढ़ने का पूर्ण अधिकारी है किसी का भी अधिकार कम या ज्यादा नहीं है अगर एक सफाई कर्मचारी शिद्दत से अपना काम करता है शिद्दत से साफ सफाई करता है और उसके परमेश्वर के दिए हुए कार्य के प्रति अपनी वफादारी निभाता है वो इस बात की चिंता नहीं करता कि आगे क्या होगा क्या मुझे भक्ति करने का समय मिलेगा क्या मुझे तीर्थों पर जाने का अवसर मिलेगा क्या मैं तीर्थों पर जा पाऊंगा इतना धन एकत्रित कर पाऊंगा? ये सब चीज़ की उसको चिंता नहीं होती वो वास्तव में कर्मयोगी कर्मयोगी की सुगीता जी ने सीधी सीधी परिभाषा दी है कि अपना नैसर्गिक कर्म जो आपको कुदरत से प्राप्त है उस कर्म को शिद्दत से करें उस कर्म के परिणाम के बारे में अपना कोई मत न रखें कि क्या होगा ये हमारी समस्या नहीं है यही बात अर्जुन को बताए कि तुम क्षत्रिय हो तुम्हारा कर्म या तुम्हारा कर्तव्य इस जन्मभूमि की इस देश की राजा होने के नाते रक्षक होने के नाते क्षत्रिय होने के नाते आपका कर्तव्य भी है और अधिकार भी है कि इस पर आने वाली कोई भी आंच को आप हटाएं इस पर कोई आत्ताइयों ने कब्जा किया है गलत तरीके से किसी ने राज्य स्थापित कर लिया है या जो अनुचित है उसको दूर करें और इसको दूर करने के लिए चाहे उस रास्ते में कोई भी हो उनसे अपना कोई मोह ना रखे यही कर्मयोग है उन्होंने कर्मयोग की ही शिक्षा की थी कर्मयोग हो चाहे भक्ति अंतिम रूप से परमेश्वर के स्वरूप के दर्शन का साधन है कर्मयोग से अर्हता मिलती है योग्यता मिलती है कि हम परमेश्वर के सच्चे अंतिम मार्ग चुन सकें ऐसे ही भक्ति से भी हृदय में जो मल होता है वो समाप्त हो जाता है हृदय का मल शांत हो जाता है हृदय का मल सबसे बड़ा मल है शिकायत हम संसार में आते हैं हमको ये क्यों नहीं मिला ये उसके पास है, हमारे पास क्यों नहीं भक्त ये जानता है कि ये परमेश्वर जी इच्छा से हो रहा वो ये भी जानता है कि परमेश्वर भेदभाव नहीं करता ये हमारे अपने कमाए कर्म है और यही कारण है कि हम दुख भी पाते हैं सुख भी पाते हैं वो हमने जो जो भी किए हैं उनके परिणाम अब हमको जब भक्ति या कर्म योग पर अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाते हैं तो एक खसलत एक गलती अधिकतर लोग करते हैं। जैसे एक व्यक्ति परमेश्वर की पूजा करता है उसकी मूर्ति की पूजा करता है उपवास रखता है तय करता है कि मैं जब तक स्नान करके पूजा नहीं करूं मैं तो मुंह में अन्न भी ग्रहण नहीं करूंगा, जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। ये भावना अहंकार और कट्टरता तक पहुंच जाती है। ये सबसे बड़ी फसलत है जैसे आप किसी को बोलो संध्या को आश्रम में पधारे ये मेरा पूजा का टाइम है हमको कोई आपत्ति नहीं है आप पूजा करिए लेकिन एक घटना जो बताती है कि क्या महत्वपूर्ण है आपकी एक रूटीन लाइफ में आप जो करते हो भक्ति के लिए वो महत्वपूर्ण है या परमेश्वर हम विधि को प्रेम करते हैं या विधाता को ये हमको तय करना है हम में से अधिकतर लोग एक बड़ी गलती करते हैं वो विधि को प्रेम करते हैं विधाता को भी करते आज मेरे को ग्यारस करी है मैंने लेकिन मैं ग्यारस में तोड़ूंगा किसी का दिल भले तोड़ दूंगा ये हमारी सबसे बड़ी खसियत है जिसे गुरु नानक देव एक गांव में गए उस दिन उन सब शिष्यों का उपवास था पूर्णिमा को उपवास रखते थे गुरुदेव वो तालाब में स्नान कर रहे थे वो ज्यादा दिन किसी गांव में ठहरते नहीं थे किसी भी गांव में गए सत्संग किया दो चार दिन रुखे फिर अगले गांव में चले जाते थे तो वहां पर एक क्षुद्र साष्टांग प्रणाम करते हुए उनके पास आया कि मेरे औोभागी गुरुदेव आप कितने अच्छे दिन यहाँ पर इस गाँव में आए गा। आज मेरी बेटी की शादी और आप सबको भोजन करने मेरे यहाँ पदार तो गुरुदेव ने एक क्षण बिना मिलाड़ बोला तुम जाओ भोजन की तैयारी करो हम स्नान करके सीधे वहीं आ गए हम सब शिष्यगण वहीं खाना खाएंगे तुम्हारा वो चला गया प्रसन्नता से नाचते हुए चला गया कि आज गुरुदेव हमारे यहाँ आएंगे खाना शिष्यों ने बोला लेकिन गुरुदेव अपना तो उपवास है उन्होंने बोला हम उपवास तोड़ सकते हैं किसी का दिल नहीं तोड़ उपवास तोड़ना कोई महत्वपूर्ण नहीं है दिल तोड़ना बहुत बड़ी बात है उस बच्चे की उस लड़के की जो बुलाने आया था उसकी बेटिया की शादी रोज थोड़ी ना हो रही है ये तो ज़िंदगी में एक अवसर है जब हम भी आए और उसकी बेटी की शादी और इस अवसर पर वो उसको कितनी खुशी होगी अगर हम उसके घर जाते हैं तुमने देखा नहीं उसकी आँखों में कितनी रौनक थी जब उन्होंने बोला हम आ रहे हैं तो सत्य यही है कट्टर ज्ञान की दुश्मन है कट्टरता परमेश्वर से दूर ले जाती है अड़ियल रवैया ईश्वर से दूर ले जाता है हम अपने समाज में देखते हैं जबरजस्त कट्टरता घुसती है जबरजस्त कट्टरता एक संत ने बोला हम यहाँ अपरस में भोजन बनाते अपरस का मतलब होता है पुष्टि मार मैं किसी के आलोचना नहीं करता और न मुझे कोई शौक है किसी की आलोचना करना है कि पर सकते हैं कि पुष्टि मार्गी अगर स्नान करके भोजन बना रहे हैं परमेश्वर के लिए और एक बच्चे ने आके अगर छू दिया तो सारा खाना बेकार हो गया वो फिर से नहाएगा फिर से खाना बनाएगा तो वो संत कहते हैं कि हाँ अगर बाल कृष्ण भी आ जाए और इसको छू ले कि मेरा ही तो प्रसाद है मैं खा लूँ तो सला सारा, सारा खाना फेंक दी क्योंकि यही कट्टरता यही मूर्खता परमेश्वर से दूर ले जाती है। ये परमेश्वर की तरफ ले जाने का रास्ता नहीं है वो बाल कृष्ण भी आ जाए तो उसको भगा नहीं। जिसके लिए तुम ये सब कुछ प्रयोजन कर रहे हो वो भी इस बात के लिए अधिकृत नहीं है कि उसको भोजन को छूए इसलिए हमको ज्ञान मार्ग पर जाना ही पड़ेगा भक्ति मार्ग बहुत अच्छा है कर्म योग बहुत अच्छा है लेकिन ये दोनों मार्ग अरहता प्रदान करते हैं एक उच्चतर मार्ग के लिए जो ज्ञान मार्ग क्योंकि जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे उसके स्वरूप को नहीं जानेंगे मात्र विधियों से प्यार करते रहेंगे जब विधियों से प्यार करेंगे तो विधाता से प्रेम नहीं कर सकते क्योंकि प्रेम तो गली अतिशाक्रीता में दोनों समा या तो विधि को संभाल लो या विधाता को संभाल अगर तुमने विधि को संभाला है तो विधाता उस गली से बाहर चला जाएगा और तुमने विधाता को संभाला तो विधि बाहर चली जाएगी दोनों एक साथ रहेंगे अति आरंभिक अवस्था में अनुशासित हृदय को करने के लिए समाज में विधियों का प्रावधान जरूरी है उच्चृंखलता से दूर न तक विधियाँ जरूरी हैं एक व्यक्ति रोजाना गलत सलत काम करता है दोस्तों के साथ घूमता है जुआ चलता है बेफजूल की बातें करता है अपना समय व्यर्थ गुमाता है गप्पबाजी करता है उसको दूर लाने के लिए अगर हम कहते कि नहीं नियम से मंदिर जाओ शिवजी को जल चढ़ाओ स्नान करो उसके बाद ऐसा करो फिर आरती में शामिल हो फिर भोजन करो बिल्कुल उचित बात है क्योंकि उसको एक राह पर लाने के लिए ज़रूरी है लेकिन वो अपने आप में अंतिम गंतव्य नहीं है वो एक विधि है वो एक नाव है वो एक रेल है जिससे हमको अंततः उतरना ही पड़ेगा अगर आपको दिल्ली में काम है टिकट उपलब्ध नहीं है आपने खूब जुगाड़ लगी मेहनत लगी जेक लगाया और आपको दिल्ली का टिकट मिल गया आप रेल में बैठ गए बैठते से बड़ा सुकून मिला कि बड़ी मुश्किल से सही सीट तो मिली पर कितनी भी प्यारी सीट हो दिल्ली में तो उतरना ही पड़ेगा क्योंकि दिल्ली जाने के बाद में उस सीट पर बैठने का कोई सरोकार नहीं कोई मायना नहीं क्योंकि जब हम अपने गंतव्य पर जाने के लिए जिस कार्य के लिए आए हैं वहाँ पर जाने का समय आ गया उस समय हम उस विधि से कैसे प्यार कर सकते कैसे हम उसी विधि पर अटक सकते हैं कि नहीं हमको तो रेल बहुत प्यारी बड़ी मुश्किल से टिकट मिला बड़ी मुश्किल से जगह मिली अब तो हम इसी रेल में चिपके रहेंगे फिर तुम्हारे दिल्ली से मोहब्बत कहाँ गई जिस चीज के लिए हमने इतनी जिद्दोजहा की थी वो सिर्फ दिल्ली के लिए तो की थी पर दिल्ली में भी हम कहेंगे नहीं हम तो रेल से नहीं उतरेंगे हमको तो रेल ही प्यारी है ऐसे हैं हम लोग हमको तो ग्यारस प्यारी है हमको तो प्रदोष प्यारा है हमको तो शिवलिंग प्यारा है हमको तो पचास बार हम सिन्नाथ जी होएंगे भगवान जाने सिन्हा कब मिलेंगे क्यों नहीं मिलते क्योंकि तुम सिनाथ जी के लिए थोड़े ना जा रहे हो अगर वास्तव में किसी मूर्ति का दर्शन कर ले तो एक बार पर्याप्त अगर आप एक बार अगर आप हो आए हो किसी तीर्थ पर तो पर्याप्त है आपके हृदय के अंदर उसकी मूर्ति उकेर दी गई है अब आप उस अनुभव को क्यों नहीं उच्चतर स्तर पर ले लेते अगर आपने एक बार गुलाब जामुन खाया है तो आप उसके स्वाद को जानते होते बार बार खाना वासना है ऐसे ही बार बार किसी एक तीर्थ पर जाना वासना है इस वासना से बचना जरूरी है ये वासना संसार की दिशा में ले जाती है हम बोले बार बार तीर्थ यात्रा करना वासना है जी हाँ बार बार तीर्थ यात्रा करना वासना है क्यों जाना चाहते हो बार बार क्या कारण है क्या परमेश्वर बदल गया <coughs> वो अपडेट हो गया तो नया एडिशन आ गया भगवान का भगवान वही है जिसकी मूर्ति को एक बार देखना आपके हृदय के अंदर उसकी मूर्ति उतर जाएगी क्या आप उस मूर्ति को बार बार क्यों देखना चाहते क्यों उसको बार बार हृदय में उतारना चाहते इसलिए ज्ञान के बिगैर भक्ति का कोई मायना नहीं है ज्ञान के बिगैर कर्म भी नहीं कर सकते और कर्म हमेशा बांधते हैं लेकिन ज्ञानपूर्वक कर्म कभी नहीं बांधते कर्म सदा उसको बोलते इंस्ट्रूमेंटल इन बाइंडिंग जीवन मरण के चक्र में बांधने की क्रिया कर्म करता है लेकिन अगर कर्म को ज्ञान के साथ किया जाए तो वो नहीं बांधता तो ज्ञान योग हो चाहे भक्ति योग हो इन दोनों को भी जब तक हम कर्म ज्ञान के साथ नहीं करते कर्म को भी और भक्ति को भी अगर हम ज्ञान की अनुपस्थिति में करते हैं तो या तो हम कट्टर बन जाएंगे ज्ञान के बिगैर भक्ति योग कट्टर बना देता है पक्का कट्टर बना देता है वो ऐसा बना देता है कि नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं है तो मैं तो करूँगा मैं तो बिल्कुल इसके बगैर बोलूंगा ही नहीं जब तक मैं मंदिर दर्शन करूं मैं तो एक शब्द भी नहीं बोलता इस प्रकार की कट्टरताएँ परमेश्वर से दूर नहीं होती सचमुच में परमेश्वर की राह एकमात्र राह प्रेम की है एकमात्र राह मोहब्बत की है जहाँ हम अपने विश्व को हमारे फेलो सिटीजन्स को यानी हमारे अन्य नागरिकों को परिवेश को अन्य जीव जंतुओं को और जो कुछ हमारे आस पास है उसको जब प्यार करेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न होगा आजकल के पाठ्यक्रम में नहीं है लेकिन हमारे पिताजी जब पढ़ते थे उनके पाठ्यक्रम में एक अंग्रेजी की कविता होती थी वो कविता तो मुझे स्मरण नहीं एक उसका एक अनुवाद स्मरण है जो हमारे वडिलों ने हमको सुनाया था तो हम इतनी हृदय के अंदर उस चीज से प्रेरणा ले सकते हैं वो कहता है कि एक बार एक गरीब था जो गांव में जिसकी जो समस्या थी उसको हेल्प करने सहायता करने चला गया थे और उसकी मांग ये रहती थी कि मेरे को थोड़ा सा भोजन मिल जाए वो तुम्हारे को दिन भर काम करा लो शाम को खाना खिला दो तो उसको कुछ नहीं चाहिए है ना उसके कमरे में एक खट खाटली थी और एक मटकी में पानी इसके सेवा उसके कमरे में कुछ नहीं होता था और झोपड़ी में आके सो जाता था और प्रसन्न चित्त देता था जहाँ विधि राके राम तहीं विधि रहिए सुबह उठ के और घूमने निकलता जिसने कहा भैया ज़रा ये काम कर दे आज हमारा अगर कार्यक्रम है खाना बना दे तो आओ वो खाना बना दे उसको खाना खिला मस्त ठाके सो जाए वो सब से मोहब्बत करता था छोटे से काम में एक दिन रात को उसके दरवाजे पर एक फरिश्ता आया उसने उस फरिश्ते से पूछा भैया क्या कर रहे हो तुम तो मेरे को परमेश्वर के दूध दिखाई देते हो तो बोले तुमने तो सही पहचाना मैं परमेश्वर का दूध हूं मैं उन लोगों के दर्शन करने आया हूं जो भगवान को प्यार करते हैं लेकिन मैं गलत दरवाजे पे आ गया तुम्हारा नाम तो इस सूची में है ही नहीं ऐसा कहते है, वो आगे बढ़ गया तो उसने भी बोला मेरा नाम कहाँ से आएगा रे भैया इस सूची में मंदिर गया नहीं मस्जिद गया नहीं मेरे को मालूम नहीं है कि मैं हिंदू हूँ कि मुसलमान माँ बाप तो मेरे को सड़क पे छोड़ कर चला गया था अब मैं मैं कौन से भगवान को प्यार करूंगा और कौन से मंदिर में जाऊँगा कि मस्जिद जाऊँगा कि तिरथ जाऊँगा कि काबा जाऊँगा मेरे को तो कुछ पता ही नहीं तो अच्छा है तेरी लिस्ट में नाम हो भी नहीं सकता मेरा क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी भगवान को प्यार करा नहीं कुछ दिन बीतते हैं एक दूसरा फरिश्ता फिर आ जाता दरवाजे पे पर भैया अब आप क्या कर रहे हो अब कौन सा सर सर्वे कर रहे हो बोला आज एक और लिस्ट है हमारे हाथ में भगवान जिनको प्यार करते हैं अभी तेरी लिस्ट तो हो गई हमारी निपट गई जो भगवान को प्यार करते थे पर इस लिस्ट में सबसे ऊपर आपका नाम है जिनको भगवान प्यार करते हैं परमेश्वर जिनको प्यार करता है, तुम परमेश्वर को प्यार करो और परमेश्वर तुमको प्यार करे बड़ी बात क्या है बड़ी बात यह है कि परमेश्वर आपको प्यार करे बजाय इसके कि तुम उसको प्यार करो तुमको प्यार करने के लिए परमेश्वर परमेश्वर चिल्लाना नहीं है मंदिर काबा मस्जिद गुरुद्वारे जाना नहीं है किसी नदी में नहाना नहीं है कोई फूल चढ़ाना नहीं है परमेश्वर को प्यार करने के लिए परमेश्वर की सृष्टि से प्यार करना जरूरी है उसकी सर्वोत्तम रचना से प्यार करना जरूरी है और उसके लिए हमारे को दिल बड़ा और मोहब्बत भरा होना जरूरी है अगर यह है हृदय में बड़ा दिल और मोहब्बत तो फिर हमको किसी भी मंदिर में जाना ग्यारस करना उपवास करना अपरस खाना बनाना ये सब चीजें मूर्खता मूर्खता इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं उससे बड़ा हो गया आगे निकल गया लेकिन मूर्खता इसलिए यह रास्ता कट्टरता की ओर ले जाता परमेश्वर की ओर नहीं ले जाता ये सत्य है। जब तक हम ज्ञान नहीं है इस बात में कि हम क्या कर रहे हैं तब तक न हम ठीक से भक्ति कर सकते हैं और न ज्ञान के बिगड़ ठीक से कर्म कर सकते इसलिए कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों से उच्चतर है ज्ञान मार्ग और ज्ञान अगर है तो फिर हम धीरे धीरे विधियों को छोड़ते तो विधि निषेधात्मक क्रियाएं ये मत करो और ये करो और करो ही करो ये मत ही करो ये विधि निषेध इन विधि निषेध के बाहर आने के बाद ही परमेश्वर के दर्शन होंगे विधि निषेध एक दायरा है जो मेन मेड रिलीजन है यानी इंसान के बनाए धर्म है उनमें विधि निषेध है परमेश्वर के बनाए धर्म में कोई विधि निषेध नहीं ये परम सत्य है कि जब आप परमेश्वर की दुनिया में परमेश्वर को पाना चाहते हैं तो इन विधि निषदों के बाहर आना जरूरी है हमारी गलती कमी यही होती है कि हम उस विधि निषदों के भीतर जिंदगी पूरी बिता देते हैं हमारी मोहब्बत विधितक तक हो जाती है विधाता हाशिए पर चला जाता है हम उसको भूल जाते हैं हमको सचमुच में विधाता से प्यार नहीं होता खाली विधि से प्यार होता है यही कारण है कि ज्ञान के बिगड़ सब कुछ अधूरा है इसलिए हम ज्ञान पर जोर देते हैं हमारे गुरुदेव भी हमको यही शिक्षा देते हैं वही कहते हैं कि आप ज्ञान को समझो ज्ञान को पकड़ो उसके बाद तुम्हारी वाणी तुम्हारा भोजन तुम्हारा चलना तुम्हारा उठना तुम्हारा बैठना तुम्हारा कहना तुम्हारा सोचना सब कुछ ज्ञानमय हो जाएगा क्योंकि ज्ञान एक ऐसा रंग है जो सब पर चढ़ जाता है अगर आप हाथ भी जोड़ोगे परमेश्वर को मंदिर भी जाओगे तो ज्ञान पूर्वक जाओगे आप आरती सुनो सत्यनारायण भगवान की ओम जय जगदीश हरे सुनो उसके मतलब बदल जाएंगे उस पर दृष्टि बदल जाएगी उसके अक्षर समझ में आने लगेंगे कि कैसे वो सर्वेश्वर की भक्ति है उस सर्वेश्वर की भक्ति के क्या रहस्य है वो हमारी दृष्टि ही बदल जाएगी हमारे कान से जो हम सुनेंगे उन शब्दों का मतलब बदल जाएगा जब हम हाथ जोड़ेंगे तो अद्वैत भाव से जब परमेश्वर को हाथ जोड़ते हैं तो वहां का आनंद ही अलग हो जाता है आप बताइए एक मंदिर खूब बड़ा बनाया खूब सुंदर बनाया एक भी भक्त नहीं आया एक भी भक्त नहीं आया पुजारी रास्ता देखता है कि कोई तो आए एक भी नहीं आया गौरव किसका है मंदिर का कि भक्त का अरे भक्त की वजह से मंदिर का गौरव अगर भक्त नहीं आए तो मंदिर का क्या गौरव हमारे गुरुदेव एक शेर सुनाते थे कहते तो त्रिकु ने अपना सिर उठा लिया अब तू अपने गौरव की रक्षा करके बता दे तेरा गौरव तो मुझसे है जब तक मैं हूं तो तेरा गौरव हो पर मैं नहीं कर क्या गौरव इसलिए महत्व अपनी आत्मा का है अपनी चेतना का है आपकी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का है आपकी सार्वभौम ईश्वर चेतना ही इस ब्रह्मांड की जननी है शासक है और एक छत्र एकमात्र उसके स्वामी है इस चीज को जानकर अब हम जो भी पढ़ेंगे समझेंगे यह फंडामेंटल बात अगर हमको मूलभूत बात समझ में आ जाती है कि एक ही सत्ता है जो इस ब्रह्मांड की जनक भी है स्वामी भी है और वही पूज्य है और वही हम भी हैं वही तुम भी फिर धीरे से जब हम उच्चतर स्तर पर जाते हैं कौन पूजक कौन पूजा और कौन पूज्य इन तीनों का भेद समाप्त हो जाता है त्रिशूल मैं जब हम देखते हैं कि एक पूजक है एक पूजा है एक पूज्य है एक भगवान है एक पूजा है एक साधक है लेकिन उसका आधार एक जो शिवजी ने थाम रखा है वो एक ही आधार है और वो आधार क्या है शिवजी की स्वातंत्र शक्ति उसी स्वातंत्र शक्ति ने पूजा का रूप भी लिया है पूज्य का भी लिया है और पूजक का भी लिया है उसी ने तीनों रूप ग्रहण कर रखे इन तीन रूपों में एक ही सत्ता प्रकाशित हो रही है एक ही सत्ता धड़क रही है भगवान में भी वही चैतन्य धड़क रहा है और भक्त में भी वही चैतन्य धड़क रहा है और पूजा में भी वही चैतन्य धड़क रहा है जब कोई हमसे दूर जाता है तो पास बुलाने की ललक होती पत्नी प्यार गई तो हम चाहते हैं वापस आ जाए बच्चा स्कूल गया तो रास्ता देखते हैं कि कब वापस आ जाए पति ऑफिस में गया तो हमें रास्ते देखिए कब वापस आ जाए ऐसे ही परमेश्वर से जब हम इतनी दूर दूर, दूर निकल गए हैं वो भी चाहता है कि लौट के मेरे पास आ जाओ वो भी यही एक लॉन्जिंग है उसकी भी इच्छा है कि वापस आ जाओ और तुम्हारी या मेरी भी वही इच्छा है कि हम घर को लौट चलें आओ अब वापस चले इसको हम बोलते हैं ना ऑस्ट्रेलियन या घर की याद आती है जब हमको लगता है जैसे अमेरिका में रहने वाला घर की याद आती है नॉस्टल्जिक हो जाता है पागल हो जाता है घर जाना है घर की आंद आ रही है घर की रोटी खाना है घर की जमीन पे सोना है घर के आंगन में खेलना है क्योंकि वो वहाँ पर कितनी भी भौतिक सुख सुविधा हो कितना भी धन मिले अंतरात्मा को तसल्ली अपने घर में ही होती अपनी मातृभूमि में होती हम सबकी मातृभूमि वो चैतन्य है वहां पर परम शांति मिल सकती इस संसार में कितना में भौतिक सुख उठा लिया भौतिक सुख की एक सीमा है उस सीमा के बाद वो भौतिक सुख अपने आप में दुख कर देते हैं और दुखी कर देते हैं और यही स्थिति पाश्चात्य तो विकसित देशों की हो रही है जहां पर कि ढेर भौतिक सुख के बावजूद एक आदमी अकेला है और दुखी है वहां पर मोहब्बत की कमी होती चली जाती हम सब व्यावसायिक हो गए प्रोफेशनल हो जाते इस संसार की परिधि पर पहुंच गया हमको केंद्र पर जाने और केंद्र पर जाने की ये विधियां हैं कि कैसे हम अपनी दिशा बदलें सत्य ये है कि आध्यात्म का अगर चिंतन करें तो उसकी सार बात एक ही है कि हमारे दिशा परिधि से बदलकर केंद्र की ओर आ जाए क्योंकि परिधियों की कोई सीमा नहीं है आज हम अगर एक परिधि की ओर भागते हैं जैसे सोचते हैं बस बस ये एक धंधा लग जाए मेरा कि बस बाकी सब ठीक है हमने यहाँ पर कई लोगों को कहते सुना है बस मेरा ये ज़मीन का वो लफड़ा निपटा कि मैं बस आश्रम में ही काम करूँगा बस यहीं आऊँगा मैं आप कहोगे वो काम करूँगा फिर कहता है बस ये एक दूसरा धंधा मैंने थोड़ा सा और ले लिया इसको थोड़ा सा सेटल कर देता हूँ उसके बाद फिर बस आप कहोगे तो मैं दिन भर यही बैठा रहूँगा आप कहोगे वो काम करूँगा फिर वो कहता बस वो थोड़ा सा लोन लिया है अपन ने जरा लोन चुप जाए बस फिर यहीं आना है और ऐसा कहते कहते जीवन नष्ट हो हम उन परिधियों से दूसरी परिधि और दूसरी परिधि से तीसरी परिधि पर चले जाते हैं मतलब हम केंद्र से दूर होते चले जाते हैं क्योंकि हमारे को केंद्र से बाहर परमेश्वर ने एक माया नाम का चुंबक लगा दिया है हम जितने उधर जाते हैं वो चुंबक उतना और दूर चला जाता है और हमको खींचते खींचते खींचते दूर ले जाता है जितनी दूर जाते हैं लौटने का रास्ता भी उतना लंबा हो जाता है क्योंकि हम उन परिधियों के दौड़ते दौड़ते जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो हमारी वासना अगले जन्म में हमको उन परिधियों के दौड़ में फिर शामिल कर देती अगर हम अपने जीते जी केंद्र की ओर केंद्रोन्मुख हो गए सेंट्री फ्यूगल फोर्स से केंद्र की ओर आने लगे तो फिर हमारी मृत्यु बाधक नहीं है क्योंकि मृत्यु के बाद भी ये जीवन यात्रा आगे चल के केंद्रोन्मुख ही रहेगी अगले जन्म में हम फिर केंद्र की यात्रा शुरू हम सोचते हैं कि ये तो बुढ़ापे का काम हो जाता है धर्म इसमें आयु का कोई मायना नहीं है 80 की उम्र में यात्रा शुरू कर सकते हो 15 साल की उम्र में भी यात्रा शुरू कर सकते हो लेकिन अगर आपने जल्दी उम्र में शुरू करी है तो आप इसी उम्र में इसका बड़ा हिस्सा पूरा कर लोगे अगर आपने देर से शुरू करी तो कोई बात नहीं अगले जन्म में फिर उसी यात्रा को आगे बढ़ा लोगे क्योंकि यह यात्रा इटरनल जर्नी है इसमें मृत्यु शरीर वृद्धावस्था बिल्कुल भी बाधक नहीं है क्योंकि ये जर्नी में कपड़े बदलने से कोई प्रॉब्लम नहीं शरीर बदलने से कोई प्रॉब्लम नहीं।, नहीं कोई तकलीफ नहीं शरीर बदल दो यात्रा जारी रहेगी इसलिए हमारा सर्वोत्तम पुरुषार्थ आध्यात्म का सार एक ही है कि हमारी यात्रा जो परिधि उन्मुख है वो केंद्र उन्मुख हो जाए परिधि की ओर जो हमारी यात्रा जा रही है वो केंद्र की ओर जारी हो जाए और जैसे ही हमारी यात्रा केंद्र की ओर चलने लगती है हमारा जीवन का निन्यानवे प्रतिशत पुरुषार्थ हमने कर दिया हमने वो काम कर दिया जिसके लिए तुमको भगवान ने विश्वास करके आदमी बनाया हमारा एक काम हो गया हमने केंद्रोन्मुख यात्रा शुरू कर दी बात खत्म हुआ अगले 10 जन्म के बाद में हम केंद्र में पहुंचे उसकी हमको कोई चिंता क्योंकि हमारी अगर दिशा सही है अगर हमको इंदौर जाना है चाहे पैदल चलें लेकिन हमारी दिशा सही है तो कमोबेश समय लग सकता है ज्यादा कम लेकिन हम पहुंचेंगे तो सही ना? लेकिन अगर दिशा उल्टी है तो फिर पहुंचने में संशय इसलिए हम यहाँ पर ये जो 112 धारणाओं की जो अध्ययन कर रहे हैं ये 112 धारणाएं हमको केंद्रोन्मुखता की ओर अग्रसर करने के लिए प्रेरित तैयार है यह आपको केंद्र की यात्रा करवाने के लिए आपको परमेश्वर का अनुग्रह देने के लिए तैयार है जैसे हम अपन पिछली बार बात करी थी कि शिव सृष्टि करते हैं स्थिति करते हैं संहर करते हैं संसार बनाया उसका पालन किया और वापस अपने में समेट लिया लेकिन जब वो संसार को बनाए रखते हैं उस वक्त दो काम और करते हैं एक तिरोधान करते हैं अपने स्वरूप को छिपा लेते हैं सब कुछ ओंकार है लेकिन हमको कोई दिखता है मित्र कोई दिखता है दुश्मन कोई दिखता है प्रतिस्पर्धी कोई दिखता है कीड़ा कोई दिखता है मकड़ा कोई बिल्डिंग दिखती है और कोई आकार दिखता है ये सब कुछ भी नहीं है सिवाय एक चेतना की लेकिन हमको भिन्न भिन्न भिन रूप दिखाई देते हैं यही तिरोधान है स्वरूप का छिपाना है यही ये पर्दा है जिस पर्दे के लिए कबिदास जी कहते थे कि घूंघट के पट खोल रहे तुझे यहाँ मिलेंगे इसी घूंघट से जब हम बाहर निकलेंगे तब हमको परमेश्वर के दर्शन होंगे तो यही एक तिरोधान का पर्दा है जो ईश्वर स्वरूप को हमसे छिपा के रखता है। लेकिन जो पांचवा अंतिम कर्तव्य कर्म है जो परमेश्वर करते हैं वो है अनुग्रह का अनुग्रह का मतलब होता है जब वो खुद पर्दा हटा देते हैं और अपने स्वरूप को उजागर कर देते ये पर्दा कैसे हटता है आपके हृदय के अंदर परमेश्वर का बोध बिजली की कौंध की तरह आता है और इस विश्व की एकता इस ब्रह्मांड की एक यूनिटी हमारी विश्वमयता हमारी आत्मा की विश्वात्मा से अभिन्नता के जानकारी के रूप में आता है यह बहुत क्षण भर को आता है बिजली के कौन की तरह चमकता है और ये आदमी को बदल देता है आदमी एक क्षण में बदल जाता है हमारी नजर बदल जाती है हमको हमारे कर्तव्यों का बोध हो जाता है और यही चीज हमको केंद्र की ओर ले चली। इस यात्रा को शुरू करने लिए। के लिए कैसे हम अपनी गर्दन 180 डिग्री घुमाएं कि जो परिधि की ओर जा रही है वो यात्रा केंद्र की ओर आने लग इसको क्या हम ऐसी कोई तरीका है कि हम क्षणभर में करें वही 112 विधि है कि हम एक दिन में अपनी गर्दन पलट जाए और हमारी यात्रा केंद्रित रूप से हो जाए ताकि कहीं ना कहीं हम वो अंतिम रूप से उसी बिंदु पर पहुँचें जहां हमारी घर है जहां हमारा चौगान है जहां हम बचपन में खेलते थे हम वहीं पहुंचना चाहते ये हमारा ये जिंदगी का बचपन नहीं है ये वो बचपन है जब ब्रह्मांड बना था और हम इस ब्रह्मांड में दूर छिटक दिए गए थे हम वापस लौट रहे हैं। हमने यहां पर कुछ धारणाओं का चिंतन पिछली बार किया था आज हम उस, उन चिंतन को अपन आगे बढ़ाते हैं। इसमें कुछ चीजों को उसके मर्म को समझना पड़ेगा शब्दों से आगे उसका मर्म होता है हम शब्दों पर अगर चिपक जाते हैं तो कभी कभी उसका अर्थ खो जाता है यही बात क्षेमराज जी ने चेतावनी देकर कही क्षेमराज जी इसके व्याख्याकार हैं उन्होंने चेतावनी देकर कही कि मूर्ख हैं जो इन शब्दों को पकड़ते इसमें लिखा है शक्ति संगम संक्षिब्ध शक्त्याशावशानिक तत्सुखम युखम ब्रह्म तत्व से तत्सुखम स्वाग के जब पुरुष स्त्री से समावेशित होता है उस समय एक आनंद का एहसास हृदय में पैदा होता है अब हम इस बात को ठीक से समझें स्त्री से सानिध्य या समावेश एक प्रतीक के रूप में कहा गया है यहां पर शिव यानी चेतना शक्ति यानी यह संसार जब हमारी चेतना और इस संसार के बीच में एक अभेद की उत्पत्ति होगी कि संसार में ही हूं मैं ही शिव हूं और ये संसार ही देवी शक्ति है और ये शक्ति और शिव के बीच में जब अभेद होगा तो यही शक्ति का आलिंगन है जब हम इस अभेद को समझेंगे तो क्या होगा तत् एक आनंद की लहर अंदर से पैदा होगी जिसको हम कहेंगे ब्लिस या आनंद और वही आनंद आपको क्षण भर में शिवत्ता प्रदान कर देगा तो हम अगर उसके शब्दों पर जाएंगे तो क्या बोलेंगे बोलेंगे कि अरे श्रुति के अंदर इस प्रकार की बातें लिखी हैं अरे तो वर्जित बातें हैं संसार में कैसे करेंगे हम लोगों के सामने बात करेंगे लोग हंसेंगे इसीलिए गुरुदेव कहते हैं अपात्र के सामने तंत्र की चर्चा मत करिए अगर आप तंत्र की चर्चा उन अपात्र लोगों के सामने करोगे तो वो दिशा भ्रमित हो जाएंगे कहते तो जब तंत्र ही इन चीजों के वकालत करता है तो फिर हम कहाँ गलत हैं हम यही तो कर रहे हैं यही तो करते आए हैं वर्षों से और इसी से भगवान मिलना है तो फिर मिल ही जाएंगे ये कुर्क करने वालों की कहीं कमी नहीं है ये वास्तव में स्त्री पुरुष संगम यहाँ पर शारीरिक संबंध की बात नहीं है यहाँ शिव है उसकी शक्ति से मिलन है शिव ने शक्ति को ब्रह्मांड के रूप में प्रस्तुत किया अब वो ब्रह्मांड के रूप में प्रस्तुत होने के बाद शिव जी उसके वियोग में व्यथित हो रहे हैं वो चाहते हैं तो मुझे फिर से समा जाओ हम क्या हैं शक्ति हैं तभी संत क्या कहते थे हम गोपियाँ हैं हम सब गोपियाँ हैं और वो कृष्ण हैं इसमें एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया कि मेरा भाई एक बार एक मंदिर में गई ये उनके जीवन की जो क्रम घटना लिखी हुई है उसी के अंदर पढ़ा था कि मेरा भाई एक बार एक मंदिर में गई वृंदावन तो खबर कर दी अंदर से किसी सेवक ने आके यहाँ पर स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है मात्र पुरुष लोग अंदर दर्शन कर सकते हैं स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है तो मेरा भाई ने तुरंत खबर भेजी कि मेरे को भी उसके दर्शन करना है जो अपने आप को पुरुष समझता है पुरुष तो एक ही है वो मेरा काना है वही पुरुष और बाकी सब तो हम उसकी गोपियां हैं मेरे को तो दर्शन करना है भैया कि कौन है यहाँ पर और पुरुष उसके सिवा कृष्ण के सिवा भी कोई पुरुष है क्या वृंदावन में मैं तो जानती नहीं कि इस दुनिया में कोई भी पुरुष है एक ही पुरुष है जब ये खबर अंदर सुनी तो पुजारी पिछले रास्ते से बाहर भाग भागे कि उनको आ दो मैं उनको अपना चेहरा नहीं दिखा सकता मेरा भाई को अपना चेहरा दिखाने की ताकत मुझ में नहीं उनको आ जाने दो दर्शन करना देखते कृष्ण ही एक पुरुष है और हम सब को तो उसकी गोपियां हैं वही भावना यहां की पूरा ब्रह्मांड स्त्रेण है हम भगवान को प्यार करते हैं हृदय में उसकी पूजा करते हैं उसकी आराधना करते हैं उससे मिलन की तमन्ना रखते हैं हम सब गोपियां हैं और वही एक कृष्ण है जो स्वयं भी हमको मिलन के लिए आमंत्रित करता है प्रतीक रूप से भागवत जी में कहा गया है कि गोपियां हजारों हैं और कृष्ण हरेक के साथ एक एक है एक ही होते हुए सबके साथ हैं सत्य है चेतना हम सबके भीतर कृष्ण रूप से मौजूद है जबकि वो एक ही है एक ही चैतन्य हम सबके बीच में कृष्ण रूप से परशु के रूप से मौजूद है हम सब उसकी गोपनीय हैं इसलिए ये इसको समझने में सावधानी समझ की जरूरत है अन्यथा हम दिशा भ्रमित हो जाएंगे कि शक्ति संगम संशुद्ध यानी उत्तेजित होकर शक्ति से संबंध यानी स्त्री से संबंध बनाने से उसमें प्रवेश पाने से ब्रह्मा का सुख प्राप्त होता है उसके शाब्दिक मतलब में मत जाओ उसका तात्पर्य मतलब है कि जो ब्रह्मांड है वो और मैं हूं जो मेरे चेतना रूप हम दोनों में जिस क्षण मुझे अभेद का दर्शन हो जाएगा उस क्षण मुझे ब्रह्म का सुख प्राप्त हो ब्रह्म का आनंद प्राप्त हो जाएगा और यही इसकी धारणा तो हम इसका एक और संदेश वो आगे है लेहना मंथना कोटे हना मंथना कोटे स्त्री सुख से भरा स्मृत है शक्त भावे अपि देवेशी भवेदानंद समुप्ल इसका मतलब यह है कि हमने अपने जीवन में सांसारिक सुखों को भोगा और हमने वो सब काम किए जो आनंद शक्ति ने हमसे करवाए हम मत इस मुगालते में रहें कि मैंने बच्चे पैदा किए मैंने संसार को चलाए ये मेरे बच्चे हैं हम ये सोचकर मूर्ख बन जाते आनंद शक्ति ने ही ये प्रोजेनिंग चलाई है आनंद शक्ति ही है जो इस संसार को आगे बढ़ाते जाए और वही आनंद शक्ति सुख के हर अवसर पर उच्छलायमान होती उस आनंद शक्ति को यदि हम परमेश्वर की स्वातंत्र शक्ति को यदि हम उस पर ध्यान केंद्रित करें कब जब वह उच्छलायमान हो रही है या आनंद के हर क्षण पर उसकी स्मृति के समय आखिर भरात स्मृत ये ने उसकी स्मृति भी आनंददायक हमने जो सुख भोगा है हम उसको जब बार बार भोगना चाहते हैं तो उसका नाम वासना है उसके पीछे भागते हैं तो उसका नाम वासना है जब हम उसके लिए कुछ भी करने को राजी हैं अच्छा बुरा कुछ भी करने को राजी है तो वासना है वासना परिधि की ओर ले जाती है और प्रेम केंद्र की ओर ले जाती है दोनों एक से प्रतीत होने वाले हैं एक से कागज में बंधी हुई दो अलग अलग चिट्ठियां हैं एक दूर ले जाती है एक ईश्वर से पास ले जाती है यहां वासना की बात नहीं है यहां प्रेम की बात है जब हम उन अनुभवों का स्मरण करते हैं वो स्मृति हमारे भीतर आनंद पैदा करती है इससे रधे में एक बोध प्राप्त होता है कि वो आनंद बाहर से नहीं आया वो मेरा अपना आनंद है मेरे भीतर का अपने चैतन्य का आनंद है अगर वो बोध बाहर से आता तो स्मृति से आनंद आना संभव था क्योंकि जब मैं जिससे प्रेम करता था वो तब तो मुझसे बहुत दूर चला गया मेरा प्रेमी अब मेरे पास नहीं है। अब इस परिस्थिति में मुझे फिर भी उन क्षणों को स्मरण कर मुस्कुराहट आ जाती है आनंद आ जाता है उन क्षणों को स्मरण कर हृदय में धड़कन बढ़ जाती है उस आनंद का अनुभव यह सिद्ध करता है कि वो आनंद आपके भीतर है आप एक संगीत सुनते हो नाच पड़ते हो चलो वो संगीत बंद हो गया घर गए फिर याद आ गई उस संगीत की प्रधक फिर नाचने लग जाता ये नृत्य संगीत में होता तो संगीत के बंद होते ही नृत्य बंद हो जाता लेकिन वो नृत्य तो आपके भीतर था जो कभी बंद नहीं हो सकता क्योंकि वो सनातन नृत्य है आनंद शक्ति का वो नृत्य कभी बंद होता ही नहीं इसलिए जब स्मृति इस से भी हमें सुख के क्षणों की स्मृति से भी सुख मिल जाता है तो वो सुख कहाँ से आया वो सुख हमारे भीतर फिर वो कहते हैं कि जो आनंद के क्षण होते हैं उन क्षणों पर अगर हम अंतर्दृष्टि कर लें जिस क्षण हमें अभूतपूर्व आनंद प्राप्त हो रहा है इंद्रिय जन में आनंद प्राप्त हो रहा है उस समय अगर हम अंतर दृष्टि कर लेते यानी हम सामान्यतः दो तरह से आनंद लेते हैं एक एक जानवर की तरह और एक देवता की तरह। दोनों तरह से आनंद का भोग कर सकते जानवर की तरफ तरह तब करते हैं एक वो वासना से भरा होता है और दूसरा हमारी दृष्टि बहिर्मुख होती है। और तीसरी बात प्रतिक्रियात्मक होती है जब हम उस आनंद को लेते हैं उस आनंद की तुलना पूर्ववर्ती आनंद से करते हैं उस आनंद को फिर से प्राप्त करने के लिए प्रयास करते और हम उस आनंद के स्रोत को अपने बाहर देखते हैं यह सांसारिक आनंद है इसलिए बोलते हैं इट इज लाइक एन एनिमल ये हम जो भी भोग कर रहे हैं ये जीववत कर रहे हैं या पशुवत कर रहे हैं। इस पशुवत आनंद से अलग हट हटके एक दिव्य आनंद है उसमें हमारी दृष्टि बहिर्मुख के बजाय अंतर्मुखी हो जाती है आनंद वही है क्रिया वही है दृश्य वही है लेकिन यहाँ पर हमारा भाव बदल गया अब हम उस आनंद के क्षण पर अंतर्मुखी हो गए हमारा आनंद के शोर पर नजर है और वह आनंद का शोध बड़ी मुश्किल से कभी कभी खुलता है पट खुलते हैं उसके जैसे बांकी बिहारी के पट खुलते हैं थोड़ी सी देर के लिए ऐसे उसके पट खुलते हैं आनंद के और उसमें आपने दर्शन कर लिया एक झपके में तो कर लिया वापस बंद हो जाते उसी के पट खुलते हैं फिर वो बंद हो जाते हैं लंबे समय बंद रहते हैं फिर खुलते हैं फिर तुरंत बंद हो जाते यही आनंद शक्ति के दर्शन है और ये दर्शन हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारी आंखें तो बाहर लगी हैं हम समझते हैं आनंद बाहर से आ रहा है हम समझते गुलाब जामुन में आनंद है हम समझते हैं संगीत में आनंद है हम समझते हैं स्त्री में आनंद है सचमुच में आनंद हमारे मिलते जब वो आनंद का द्वार खुलता है आनंद अतिरेक में उस समय हम अगर अंतर्मुखी होकर उस आनंद के श्रोत पर ध्यान केंद्रित करें तो हम वो अवसर का उपयोग कर सकते हैं सकारात्मक रूप से हम एक सांसारिक क्रिया का उपयोग कर सकते काश्मीर शिव दर्शन त्रिक कभी भी ये नहीं कहता कि संसार से दूर भागो संसार से दूर भागना हमारा कुछ भी भला नहीं कर सकता क्योंकि संसार से दूर भागोगे लेकिन वासना आपके साथ चलेगी वासना से दूर भागने की जरूरत नहीं है जैसे अभी थोड़ी देर पहले पाटीदार जी ने कहा कि मन को मार नहीं सकते पछाड़ नहीं सकते उससे लड़ाई नहीं कर सकते हमको मन को निग्लेक्ट करना पड़ेगा उस मन का तिरस्कार करना पड़ेगा और तभी वो मन अपने आप को हमारे रास्ते पर आने से रोक दे हमारा जो दिव्य रास्ता है उस रास्ते में वो मन नहीं आएगा क्योंकि हम उसका तिरस्कार कर देते हैं हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं अगली दिल की आनंदे महती प्राप्ते दृष्टे वे चिरात चिरात यानी बहुत दिनों के बाद बांधवे यानी अपने प्रियतम को आनंदे महती प्राप्ते दृष्टे यानी जब हम इसी अपने प्रियतम को बहुत लंबे इंतजार के बाद प्राप्त करते या उसको देखते तो एक आनंद की सृष्टि होती है आनंद उद्गतम ध्यात् तलमय तवित बड़ी सुंदर बात वो वही कही है कि तब आनंदम उद्गतम ध्यात अब ये ध्यान करें कि आनंद का उदगम कहां है क्या वो प्रियतम बहुत दिनों बाद आया है तो उस प्रियतम में आनंद है या मेरे भीतर वास्तव में ये हमारे भीतर है आनंद उस प्रियतम ने थोड़ी सी देर के लिए ढक्कन खोल दिया वो पर्दा हटा दिया वो झपका दिख गया और जब वो हमारे ही ठहर जाएगा पर्दा बंद हो जाएगा वो आनंद इटरनल आनंद बाहर से आने वाला नहीं सनातन आनंद तो हमारे भीतर है क्योंकि हम उस प्रियतम का स्मरण करते थे जब भी आनंद आता था और जब वो प्रियतम सामने आ गया जब भी आनंद ही आनंद इसलिए ये जो धारणाएं हैं पहली है स्पर्श आनंद की दूसरी स्मृतिजन्य आनंद की तीसरी दृष्टिजन्य आनंद की इसकी चौथी है स्वादजन्य आनंद की दग्दीपान कृतोल्लास रसानंद विजृंभणा जग्दी का मतलब होता है स्वादिष्ट भोजन को खाना पान का मतलब होता है स्वादिष्ट पेय पदार्थ को पीना जैसे हमको ठंडा जल पसंद है स्वादिष्ट भोजन पसंद है खूब भूख भी लग रही है प्यास भी लग रही है और हमारा मन पसंद भोजन किसे ने ला दिया गर्मा गर्म हम उसको जब खाते हैं फिर उन्होंने ठंडा जल ला के दिया उसको जब पीते हैं तो एक उल्लास महसूस एक तुष्टि महसूस होती है अवस्था प्राप्त होती भरितावस्था अवस्था भरिता का मतलब पूर्णता की अवस्था प्राप्त होती और जब हम खाते हैं तृप्ति प्राप्त होती है जब हमको मनपसंद भोजन खाया तो अत्यंत तृप्तता महसूस होती हमको उस तृप्तता पर ध्यान करना हम इसके बजाय क्या करते मालूम अरे आज की दाल बाटी बहुत अच्छी बनी थी पिछली बार जरा उसमें नमक कम ले गया था आज का घी का स्वाद बहुत अच्छा था हमारी प्रतिक्रियाएं जैसे शुरू होती है उस आनंद की हत्या हो जाती है उस आनंद की हत्या तब होती है जब हमारी दृष्टि बहिर्मुख हो जाती है।, है जब उस आनंद पर अंतर्मुख दृष्टि होती है तो हमको जो खाने से तृप्ति मिली है या ठंडा जल प्यास में पीने से जो तृप्ति मिली है उस तृप्तिजन्य आनंद पर जब हमारी दृष्टि होती है तो उस समय हमको ब्रह्मानंद प्राप्त होता है बिल्कुल प्राप्त होती है एक अतुलनीय आनंद प्राप्त होता और ये आनंद प्राप्त होता तो हम कहते ठीक है यार तरह तरह के आनंद प्राप्त होते थे जिंदगी भर आनंद लिया करें जी नहीं ये आनंद आपको बदल देता है क्योंकि ये आनंद ईश्वर का स्वरूप है यही ईश्वर है और जब ये आनंद को हम देखते हैं पाते हैं समझते हैं इसका बोध प्राप्त करते हैं और इसकी स्थिति अपने अंदर महसूस करते हैं उस समय हम जानते हैं शिवो हम, अहम ब्रह्मास्मि, अन हक ये सब भावना तब आती है जब हम ये जानते हैं कि ये आनंद का स्रोत बाहर से नहीं आया ये आनंद का स्रोत अंदर है और बाहर से आने वाले उद्दीपन मात्र उस आनंद को अनकवर कर रहे हैं मात्र उस आनंद का ढक्कन हटा रहे हैं फेसर ढक देते वो ढक्कन माया है क्षणभर पर हम माया से मुक्त हो जाते विचार मुक्त हो जाते आनंद के अतिरिक्त में जब हमारे आनंद का अतिरेक होता है क्लाइमेक्स होता है उस समय कोई विचार नहीं आते उस समय इंसान विचार मुक्त हो जाता वो आनंद ही हो जाता है आनंद में उस व्यक्ति में आपको भेद नहीं रह जाता इस समय वो शिव हो जाता है उस शिवत्वता को पकड़ना ही हमारा पुरुषार्थ है तो स्पर्श आनंद स्मृतिजन आनंद दृष्टिजन्य आनंद रस जन्य आनंद जो हमारे जबान की दृष्टि से प्राप्त होता है और गीताजन्य आनंद यानी गीत यानी कर्णजन्य आनंद गीता के विषय स्वादा जब कोई कर्णप्रिय गीत सुनाई देता है यह संगीत सुनाई देता है गीता प्रतिनिधि है गीत संगीत के तो गीता के विषया स्वादा योगिनस है योगिन तन्मय मनोरूश यानी जब जब हम कोई कर्णप्रिय संगीत कर्णप्रिय बात या कोई गीत सुनते हैं गजल सुनते हैं कविता सुनते हैं रुबाई सुनते हैं उस समय में हम आनंद विभोर हो जाते क्योंकि उसकी तरंगे हमारे अंदर की तरंगों से एक हो जाती क्यों हो जाती है क्या कभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी कवि ने कोई बात कही और हमारे सीधे सीधे दिल में उतर गई ऐसा क्यों हुआ अगर ये प्रश्न हमारे दिमाग में आता है तो हम सही चिंतक हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि किसी कवि ने कविता कही और हमारे दिल में उतर गई उसने एक दुखियारे की कहानी सुनाई उस कविता में और हमारे आंसू आ गए उसमें एक शृंगार रस की कविता सुनाई और हमारी धड़कन बढ़ गई ऐसा क्यों हुआ सचमुच में काव्य उसके हृदय को वो हमारे हृदय से एक कर देता है उसके हृदय के अंदर जो भाव हैं वो हमारे हृदय के भाव से एक हो जाते हैं क्या कारण है कि आकाशवाणी में प्रसारण हो रहा है दिल्ली में और हमारा रेडियो हमारे गांव में बोल रहे हैं क्योंकि दोनों की फ्रिक्वेंसी जब मैच होती है दोनों की जब आवृत्तियाँ टकराती हैं तो दोनों में एक सामने स्थापित हो जाता है एक संवाद स्थापित हो जाता है और वही संवाद कवि हृदय में और श्रोता के हृदय में स्थापित हो जाता है कवि के हृदय की भावना का संप्रेषण इतना प्रबल होता है कि वो भावना आपके हृदय को संक्रमित कर देती है उसी भावना से संक्रमित करती है जिस भावना से वो खुद संक्रमित अगर वो करुणा के भाव से संक्रमित है तो आप में करुणा भर देगा अगर वो श्रृंगार से संक्रमित है तो आप में श्रृंगार भर देगा अगर वो विभत्स भाव से संक्रमित तो है आप में विभत्सता भर देगा अगर वो वीर भाव से संक्रमित है तो आप में वीर भाव भर देगा यही कवि इसलिए पुराने समय में कवि है ज्ञानी कठोर प्रश्न ने कहा कवयद ज्ञानी कहते हैं उतिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बोधित क्षुरस्थ धारा निषिता दुरदया दुर्गम पथस्त कवय वद ये प्रसिद्ध श्लोक है कठोपनिषद का मतलब तो उठो जागो उतिष्ठ जागृत प्राप्य वरा निबोधित ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करो ज्ञान मार्ग पर उठो जाओ क्षुरस्थ धारा निषिता दुरदया क्षुर पर धार पर चलने की तरह कठिन है लेकिन यही एकमात्र रास्ता है परमेश्वर तक जाने का इसलिए ग्राह्य है इस पर जाना ही पड़ेगा दुर्गम पथस्थक कवयु वी कहता है यानी विद्वान कहता है कि रास्ता कठिन है लेकिन अपनाने योग्य है इस तरह से हम इन समस्त इंद्रियजन्य आनंदों छियालीस सैतालीस अड़तालीस उनपचास 50, 50 में इंद्रिय जन्य आनंदों के द्वारा परमेश्वर की अनुभूति के बारे में बता कि समस्त इंद्रिय जन्य आनंद जिनको हम अधिकतर हेय दृष्टि से देखते हैं जिससे भागना चाहते हैं लेकिन उस वासना से नहीं भाग पाते लेकिन वासना में एक प्रबल ऊर्जा है हम उस प्रबल ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग अपने परमेश्वर के अनुभव के लिए कर सकते हम क्यों भागे? क्योंकि वो वासना जन्य प्रबल कामना भी तो परमेश्वर का ही स्वरूप है वो आनंद शक्ति ही तो है जो ये प्रबल कामना पैदा करती है लेकिन हम उस समय अगर अंतर्दृष्टि करें तो उससे होने वाले सारे दुष्प्रभावों से बच के उसके सुप्रभाव को पैदा कर सकते तो यही आज का संदेश है कि हमारे जितनी इंद्रियजन्य भावना है इंद्रियजन्य कामना है उन कामनाओं से भागना नहीं है उनका रूपा, रूपांतरण करना है उनका मेटामार्फोसिस करना है जब हम उसका रूपांतरण करेंगे अगर हम सांसारिक क्रिया गृहस्थ क्रिया कर रहे हैं तो अपराधरो से भर जाएंगे अगर हम बाोण है हमारा हमको लगेगा हम गलत कर रहे हैं। कब तक करेंगे आखिर छुट जाएगा आखिर इंद्रिया जवाब दे जाएगी इस तरह से हमारे हृदय में अपराध बोध जाग जाएगा लेकिन अगर हम अंतरदृष्टि से कर रहे हैं तो अपराध बोध नहीं जागेगा हृदय में आनंद की लहर पैदा होगी उसी समय हमें समझ में आएगा कि हम आनंद स्वरूप हैं आनंद हमारा स्वभाव है तो आज के लिए इतना ही आगे की अपनी चर्चा फिर निश्चित रूप से जारी रहेगी